गुड वेद की इस अमृत गंगा में और सदग्रंथों की सरस धाराओं में हमारे सारे ज्ञान अब लगभग धो दिए हैं। धारों का रूप स्पष्ट है कि धर्म कोई सांप्रदायिक सोच भ्र नहीं है धर्म जीने की अपने को पढ़ने की और मनुष्य होने की जो धारा है उसका नाम धर्म है मनुष्य के घर जन्म ले लेने का अर्थ यह नहीं है कि आप मनुष्य हो गए जब हम उस मनुष्यत्व को पाए भी हम मनुष्य है ह्यूमन रियलाइज इज ह्यूमन और इसी हमने बहुत कथाओं के माध्यम से वेद की रिचाओं के माध्यम से जाना है मनुष्य में और पशु में भेद है पशु बुद्धि और विवेक जैसे धन से वरद नहीं होता है उसके पास ब्रह्मरंद्र ही एक सहारा होती है वो सो समझ से ज्यादा अतीन्द्रिय ज्ञान का सहारा लेता अपना जीवन यापन करता है इसलिए उसे सत्संग की भी जरूरत नहीं क्योंकि वो ब्रह्मरंध्र के सहारे चलने के कारण उसके पास छल कपट झूठ फरीफ मकारी जैसी कोई बात नहीं रहती वो एक सरल सरस एक वर्तमान को ही जीता है और उसकी एक ही आस्था रहती है वो देगा तो मिल जाएगा मनुष्य ब्रह्मांड के रहते हुए भी बुद्धि और विवेक का सहारा लेता है उसे यह कभी लगता ही नहीं कि कोई करने वाला है उसे लगता है वही सब कुछ है वो नहीं करेगा तो शायद वो और उसके आश्रित भूखे मर जाएंगे तो उसके पास झूठ है भ्रम है फरेब है दिखावा है और बहुत बार वो मनुष्य योनी में रहता हुआ भी मनुष्य योनि की हदों को पार कर दूसरे योनि में प्रवेश कर जाता है प्रेत में पिशाच में और मनुष्य में बहुत साधारण सा भेद है बहुत थोड़ा सा भेद है प्रेत और पिशाच सबको पीड़ा दे के सबको नोच ले करके अपने को अपना सुख चाहते हैं यदि मनुष्य भी ऐसा करने लगे तो वो मनुष्यता की हदों को पार कर गया है और अब वो मनुष्य की ओनी में एक पिशाच भर बन के रह गया है और आज हम देख रहे हैं सारे विश्व की मानवता कहा जा रही है सत्संग का अर्थ मनोरंजन कदापि नहीं है जीवन के समुन्नत मूल्यों को जानना उसके उद्देश्यों को पहचानना और उन्हीं को जीवन का परम लक्ष्य मानकर प्रत्येक क्षण जीने का नाम सत्संग है ये एक सर्वोच्च सर्वोच्च मानसिकता का स्तर है कि बंदिस को तोड़ करके अपनी वस्तु स्थिति को जानना अपने को पहचानना पड़ना अपने करीब होना न कि दुनिया के करीब होना और अपने को सूक्ष्म स्तर पर क्रिटिकल एनालिसिस करते हुए जीवन के उन क्षणों को पहचानना पढ़ना जानना और उसी जीवन की धारा बनाने का नाम सत्संग है संप्रदायों ने खाली भजन गाना ही ससंग भर बना दिया ऐसा नहीं है और ये हम सभी कथाओं में देखे आज मनुष्य की योनि में आकर भी यदि तो हम अपने को नहीं पढ़ पाए तो मनुष्य कहां बने और एक योनि भर तो जीवन होता नहीं है यदि तो जीवन को जानना है तो मनुष्य को अपनी संकूर्णता में अपने को पढ़ना होगा इस जन्म से पहले भी जन्म था उससे पहले भी जन्म था इस जन्म के बाद भी जन्म होना है और होता रहा है होता रहेगा तो फिर एक जन्म भर धातु जीवन होता नहीं है जीवन एक अनंत यात्रा का नाम है और जीवन एक यात्री है एक मुसाफिर है मुसाफिर को उसके पड़ाव से नहीं जाना जाता उसकी यात्रा से पहचाना जाता है और जिन्होंने मनुष्य ही नहीं पाया है वो मनुष्य लोनी में कमाए मनुष्य और पिशाच का भेद क्या है इसे हमने बहुत सारी कथाओं में पढ़ा है महाभारत की कथाओं में पढ़ते आ रहे हैं महाभारत की कथाओं में कि असुर और देवता आपस में भयंकर युद्ध तो करते थे असुर चाहते थे उनका अधिपत्य हो और वह सबको सताएं, भोगे मौज करें, और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं आज पहले आपने चाह आपकी औलाबी ने भी तो आपसे यही चाहा कि आप कौन होते हैं न रोकते हैं उन्हें आज आपकी भी तो यही समस्या अशुभ भी यही चाहता है शुभ चाहते हैं कि जीवन सिद्धांतों पर चले मर्यादाओं पर चले धर्म पूर्वक चले और धरती के मानव तब के द्वारा देवत्व को पाएं? श्रत्व की पीड़ाओं को प्राप्त हो तो आप उसमें लड़ते रहते हैं आचार्य शुक्र संजीवनी मंत्र से बरद हैं तो जितने असुर विद में मारे जाते हैं वो उनको पुनः जीवित कर देते हैं संग्राम है कि अंतहीन हो गया है तो सब के सब महाविष्णु के पास गए कि नारायण आप ही इसका कोई उपचार करो दो तो ने कहा कि इस देवता और दानव दोनों मिलकर क्षीर सागर का मंथन करें क्षीर सागर का अर्थ कोई अरब सागर हिंद महासागर नहीं है क्षीर सागर का मतलब है वो दूधिया आकाश जो आसमान देखते हैं जो खीर के सागर के जैसा आपको दिखाई पड़ता है खीर सागर का भी यही अर्थ है और ऐसा ही खीर सागर हम सबके भीतर रहता है जिसे हम मेडिकल साइंस में कहते हैं ग्रे मैटर जो ब्रेन में रहता है तो कहा सारी देवता और दानव मिल करके क्षीर सागर का मंथन करें देवता असुरों के पास गए ये भी मान गए हाँ भाई चलो करेंगे मथेंगे क्षीर सागर नागराज रस्सी बन गए और मंद्राचल पर्वत को मथानी बनाया गया मंद मानी होता ज्योति आंचल माने जिसके आंचल में जिसके पल्लू में ज्योतियां ही है, ज्योतियां हैं उसे मंद्राचल कहते हैं जिसमें ज्योतियों का वास वो मथानी बने मंथियों की तैयारी हुई तो पहले मंद्राचल को ले जाके जो क्षीर सागर में डाला तो क्षीर सागर तो अथा आनन्त है वो डूबते ही चले गए अब सब बड़े परेशान हुए महाविष्णु का ध्यान किया कि तो नारायण इसके सागर का तो था ही नहीं है ये तो बहुत गहरा है और पर्वत तो उसमें एक बिंदु के समान है भले ऐसे मथेंगे कैसे तो विष्णु ने भगवान ने कश्यप अवतार धारण किया कछुए का और पीठ पर, पर पर्वत को धारण कर लिया तो उसका डूबना रुक गया इस एक ही जगह पर आकर वो स्थिर हो गया नागराज रस्सी बने तो जब वो मथने लगे तो पर्वत ऊपर से हिलने लगा वजन ना होने से तो हमने फिर महाविष्णु का ध्यान किया कि ना ये तो बड़ा बिहार काम है क्योंकि ये तो ऊपर से हिलने लगता है जब भी हम रस्सी खींचते हैं तो तो भगवान स्वयं चतुर्भुज रूप धारण करके उसके ऊपर भी विराज गए नीचे से भी उठाए हैं और ऊपर भी विराज़े हैं। नाग्रास का मुँह उधर है जिधर असुर है और पीछ उधर है जिधर देवता है कहने लगे यह न्याय हो गया असुरों की तरफ देखो नाग का मुंह कर दिया भगवान उन्हें पसंद नहीं करते इसलिए नहीं क्या करता है? जीवों को पकड़ पकड़ के खाता है और विष और आग उगलता है तो सबका माल खाने की और सबके हित में सिर्फ विष और आग उगलने की मनोवृत्ति क्या कहलाएगी और जब भी मनुष्य इस मनोवृत्ति को पाते हैं वे इंसान में शैतान हो जाते हैं हम है किसी मानने को तैयार नहीं है मैं आपसे एक बड़ी सीधी सी बात पूछता हूं जो झूठ और कपट और मकारी के सहारे जी रहा है दूषी के सहारे अपने दिन भर के काम निकाल लेना चाहता है क्या उसके पास ईश्वर की जरा सी आस्था है क्या आप मेरा ये सवाल अपने से पूछना चाहोगे तो सारा दिन आप झूठ फरेब मकारी अपने और के भाव में ही जो जिसने सारा दिन जिया है ईश्वर का सहारा उसके पास है क्या एक मोटा से सवाल है मेरा उसकी ईश्वर में आस्था है क्या जो सोचता है झूठ कपट फरेब दिखावा ना और ड्राम की जहारे वो अपना सम्मान और प्रतिष्ठा को बनाए रख सकता है क्या उसके पास जरा सी भी भक्ति है जरा जरासी जरासी प्रभु आस्था है उसमें इस मंथन की कथा से मथ उभरता हुआ प्रश्न है पूरी ईमानदारी से हम अपने आप को जवाब दे पाएंगे कि क्या हमने कोई साम किया है डू वी हैव एनी फेथ इन ट्रूथ इन गॉड एक छोटा सा सवाल है और इस सवाल के लिए हम सब बहुत बोले बन जाते हैं क्यों हमने मनुष्यता को खोया है मनुष्य बन ही कहां पाए और अपने को खाली सही के सर्टिफिकेट लगाते हैं इज सा सवाल पूछा है सीधी अपने असरों की ओर है जो सिर्फ खाना घर भरना और बेरो के लिए झूठ कपट के सारे जीना और दूसरों के जीवन में विष और आग बगलना धोखा देना चाहते हैं वे सब असुर हैं और उनके लिए नाक का मुंह खुला है काल रूपी सबका उन्हीं पतित्रियों में अभ गगन को जन्म नहीं होगा पुरुष प्यार है विसर्जन है यार और सबकी इतनी विसर्जित हो कि ये ना ये सूर्य विचारधारा है और मनुष्यता का अगला चरण देवी देड़ है पिशाच में नहीं है और हम सब ने उन्हें किस तब कर रखा है हम किस विषय में बढ़ रहे हैं हमें पूर्ण ईमानदारी से अपनी से सवाल करना है अब कोई भी लगी उनसे सही नहीं पाऊंगा असुर कहते हैं हम भी जनप नहीं की तुला सकते हैं की नहीं सकते है। हैं वही कह भी कहते हैं तुला सकते हैं अब बोल जाते हैं कि तुलाने वाले हाथ अंजाने की भी लिया है। अब कहते हैं अब तो कहते हैं और राज्य उन्होंने तुम्हारे ही कुछ संस्कार लिए हैं नहीं नहीं के घर में भुला हुआ ना उसकी हैं, जैसे औलादी कैसे धनके कर आप चाहते हो आप तो करते हो और औलाद जो है वो धनम पुत्र तो दिष्टि देवता बने आपके लिए और बाकियों के लिए वही बने जो आप चाहते और आप क्या चाहते हो आप, आप जानते हैं। आते। तो बोलेनाथ ने कहा विष का पान हम करेंगे क्योंकि समर्थ ही उसको पी पाएगा और संस्कार को निर्णय कर पाएगा तो मनुष्य ने विष का पान किया और जब अमृत निकला तो हर भूत नहीं जाता है ना आप सब वरदान तो पाना चाहते हैं तर्क नहीं करना चाहते ईमानदारी से जीना नहीं चाहते हां भगवान कुछ और वरदान दे दे तो अमृत सर्व जीना चाहते हैं लेकिन उसके लिए प्रयोजन को नहीं करना चाहता उस विष का शमन नहीं करना चाहता जिसे वो अमृत बनाए सुबह से शाम तक जी रहा है अरे भद्दी ऐठ लिए घूमता है कि तो मैं तो तुझे मेरी पोजीशन यह है अरे तू तो है क्या हर सांस का भिखारी एक एक क्षण भूख में ले रहा उसे तू तो है क्या लेकिन यह विचार इसी तरह तो सोचना ही नहीं चाहता है उसको लगता है उसकी ऐठ जो तो चली जाएगी ऐठ अधिक मूल्यवान है भक्ति से आसुर करके बैठ तो जब सूर्य और चंद्रमा ने देखा तो उन्होंने इशारा किया कि असुर है तो उन्होंने सुदर्शन चक्र फेंक के मारा उसका सर अलग हो गया और मन अलग हो गया एक बना राहु दूसरा बना केतु जो आज भी सूरज और चंद्रमा को ग्रह मानते हैं राहु कहते हैं मेरी अतृप्तियों इच्छाओं और विषयांधता को। राहु माने मेरी अतृप्तियां इच्छाएं और विषयांधता लोग ये बंध मिथ्या विमान ये ऐठ मेरी चंद्रमा अर्थात मन को गहण मारे हुए है सारा सत्संग मेरी सर के ऊपर से गुजर जाता है मैं की भी सत्संग की तो नहीं पी पाता, क्योंकि राहू से ग्रसित मन जो है मेरा संस्कृत में चंद्रमा को क्या कहते हैं इंद्र इंद्र मन को कहते हैं तो चंद्रमा का मन प्रयास चीज मैं कोई ऐसा नहीं कि मन से अर्थ ले रहा हूं सीधे संस्कृत की शब्दार्थ है यह डिक्शनरी मीनिंग जो राहु को भक्षण कर ले जो भटका दे वो राहू है और केतु कहते हैं दम्ब मिथ्याभमान को मेरा दम्ब त्रूटता नहीं कि मैं अपनी आत्मा से जुड़ पाऊंगा मेरे पास तो करोड़ों जन्म का है लेकिन वह आत्मा ने रखा है और केतु दंध का ग्रहण मुझे मेरे अंतर आत्मा के सत्य तक आने नहीं देता है क्योंकि बंद होती है तो मेरा अकिंचन स्वरूप मेरे सामने आए और मैं उसे धर्म पूर्वक स्वीकारो अभित में अगर कोई मुझसे से कि फिर मंगा है तो मेरी इज्जत उतर जाती है नहीं कैसे ले नहीं पाऊंगा मेरा दंड मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा हटे मेरी आत्मा जो सूर्य सूर्य संस्कृत में आत्मा को कहते हैं सूर्य है मुझे मेरी आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता है मैं ग्रसित हूं मुझ पर केतु का ग्रहण आया हुआ मेरी आत्मा पर और इसे धो सकने में मिटा सकने में क्षीर सागर मंथन अर्थात अंतर मंथन ही समर्थ है सत्संग ही इसे धो सकता है और उस सत्संग को भी हम गंभीरतापूर्वक लेना नहीं चाहते परमेश्वर ने जब धरती बनाई और ये निरंतर पेड़ पौधे पशु पक्षी सब जीव झाड़ियों को बनाने लगे तो हमने मनुष्य को भी बनाया और दबल रहे है, आज भी वे ही मां को उंगली बनानी है ना बापा उठा जानता है बनाना बनाते परमेश्वर ही है तुमने तो मनुष्य को बना के कहा कि मैं तुझे बुद्धि और विवेक से वरद करता हूं ब्रह्मांड के साथ मैं किसे नकार दे तू पुत्र बन बनने जिस बात को मैं क्षण क्षण बना रहा हूं ही आत्मा बन के सचराचर में व्याप्त हूं संपूर्ण जीवन सचराचर मात्र में बना रहा हूं तू तो मेरा बेटा बन मेरी बाप को मैं बना रहा हूं तू तो मर्गे हो गया हम तो आए थे सेवाएं में, हम तो आए थे मंडी का धर्म निभाने और हम असुओं की तरह मन और मेरों को ही बैठ गए तो हम मनुष्य रहिए पिशाच बन गए और वो वृशाचिक मनोवृत्तियां तथा कथित गृहस्थ धर्म बन गए। अगर ये गृहस्थ धर्म है तो गृहस्थ अधर्म क्या होता है गृहस्थ धर्म था गृह स्थाई थी कि आत्मा में स्थित रहती हुई है आत्मा के बनाए इस घर में स्थित रहते हुए आत्माओं के द्वारा प्रदत्त धर्म को अर्थात माली धर्म को प्राप्त होना ईश्वर के श्री हरि के निमित्त बन के जीना और आज हम कितना कर पा रहे वेद के ऋषियों में भी पढ़ा है और तीसरे ऋषि की तीसरे सूत्र की प्रथम ऋचा का आरंभ है जो सूत्र हैं इनके भी पढ़ाए हैं आशीर्गति सुनाशिप ऋषि है हमारे अटपट जिंदगी को लड़खड़ाती का जिंदगी को अनंत की राह देने वाला ऋषि है ये एक एक ऋषा का एक एक शब्द अमृत का है एक बोल अमृत की है क्या हम पी पाएंगे हा तो आज की ऋचा लेने सूख है कह रहे हैं वशिष्वाही वशिष्वाही वस्त्र पते से मन मन अध आज के ऋचा है तीसरे सूख आरंभ किया है और प्रथम दो सूक्तों में उन्होंने हमको कटोरी भर भर के अमृत के पिलाए हैं यह बात अलग है कि हमने पीना नहीं चाहिए अथवा आपस के कारण वासनाओं के हमने उन्हें सर्जित कर दिया है भाग्यवान हैं जो पी पाए क्या कह रहे हैं वशिष्ठ ही हम वास करें ऐसे परमेश्वर में जुड़ जाए ऐसे प्रभु से ऐसे आत्मा से जुड़े रहें और हम उसी में सामग्री बनकर के उसी में मिलती रही उसी में व्याप्त रहे नीय सबका अर्थ है मिलना जुड़ना चमकना और जब बड़ी ई की मात्रा नी में लग जाएगी नीय उसका अर्थ होता है मारना काटना है ना तो कहां ऋषि स्वाही घया क्या हो आज अपनी हाथ में जुड़ जाए बहुत भटक लिए विषांत ज़िंदगियों में तथा कथित नातों और रिश्तों में और याद नहीं रहा कि अकेले आना अकेले जाना है और यहां से कुछ भी लेके नहीं जाना है इस घर में भी छूट जाना है जिसे हम शरीर कहते हैं तो नहीं क्या ऐसी में आत्मा ने हम हर सांस और क्षण सामिग्री बनकर उन्हीं में अर्पित होते रहे उन्हीं की लिमिट बने रहे मूली धर्म से बाहर ना आशक्ति में झूठ और कपट में अभिलोन न जाए वस्त्राणी जान पते जो अपनी ज्योतियों से ही हमें श्री रूपी वस्त्र को पहनाते हैं जो ज्योतियों के अधिपति हैं और जो इस वस्त्र के उपरांत हम ज्योतियों को वस्त्र पहनाकर नित्य अमर अवस्था को देने में समर्थ हैं। वस्त्राण माने वस्त्रों को ऊर्जान ज्योतियों के है ना कहते धारण कराने वाले हैं आओ आजा ऐसी आत्मा से जुड़ जाएं। चलो राजा शक्तियों को झूठ कपट को और फरीप को विश्राम दे आओ जो हुई हो गए जो पाप में हो गए चलो आज उन सबको भुला दे आओ एक ईमानदार जिंदगी की नई सुबह करे चलो आत्मा में मिले जब मालूम है कि हर जीवन अपनी यात्रा में मौत की ओर बढ़ रहा है तो क्यों नहीं? आज आत्मा के साथ जो जाए हमने कहा था ना कि सनातन धर्म वो सुंदर अद्भुत असीम पुष्प वाटिका है जिसमें नाना प्रकार के फूल फल पेड़ है और अमृत फल लगते हैं और इस वाटिका के बीज वेद है पुराणों में जो खिलती उपजती है उपनिषदों में इनका रस निचोड़ा जाता है और जो इसका पान करते हैं वे ऋषि कहते हैं हम बीजों में है से सारे पेड़ पौधे सारे पुराण आदि सारे शास्त्र न्याय आदि सब बने तो कहा जुड़ जाए उसमें एक हो जाए मिले मिले मिले उसमें उसी से ही आरंभ करें हर सांस का हर सुबह का वस्त्राले पूजा पते और अपने आप को उसकी ज्योतियों के वस्त्रों में ही धारण किए रहे ढके रहे उसके मनोरन रूप में बसे रहे उसके ध्यान में रहे सिर्फ एवं इस प्रकार सारा दिन सारी रात प्रतीक्षा जीते हुए न मानी हम नम हम सब अध धर माने होता है नष्ट होना मारना काटना जो विनाश से रहित है अर्थात जो अजर अमर है ऐसे आत्मा से यजा माने उसका यजन करें। उसमें जुड़ते रहें उसमें योग करें उसी में यज्ञ होते रहे आओ आत्मा के साथ मिले मिले योग किए किए हर सांस प्रत्येक क्षण किए अब सहारा झूठ कपट का, का अब करेब का नाले आत्मा की सत्य के साथ हो जाए यह आज की रिजा हमारी और इसे अच्छी सी समझ ले जो झूठ और कपट के सहारे हैं वो कम से कम इतना कपट तो ना करें कि अपने को यह तुम्हारा तो विश्वास दिला दें कि वो भक्ति के मार्ग पर है इतना और कपट ना करें कहिए अपने से कि तू पापी है कपटी है तुमने ईश्वर को सहारा नहीं झूठ भरे कपट को और धोखा धड़ी को सहारा बनाया तो तुम मनुष्य का के नाम पर कलंक है जब अपने को ऐसा करोगे तभी तो सुधरोगे जब सोचोगे कि कपट के सहारे तुम जीत ले, तो एक जन्म तो क्या दस हजार जन्म भी तुम्हारे तुम्हारा उद्धार नहीं करता रिजों में ऋषि ने हमारे सामने फिर एक प्रस्ताव रखा है क्या हम उस पर जीना चाहेंगे और भगवान वासुदेव की लीला कथा है जिन्हें सुनाएंगे है जी महाराज अशुभ बहे हैं महाराज परीक्षित जिन्हें सात दिनों में नागराज तक्षक काट लेगा नाग समय को भी कहते हैं काल को भी नाग कहते हैं संस्कृत में नाग हाथी को भी कहते हैं नाग के बड़े अर्थ हैं नाग एक जाति विशेष की है और वैसे तक्षक कहते हैं संस्कृत में बढ़ी को तक्ष काटना छीलना तक्षक माने जो लकड़ियों को छीलने वाला है उनको रूप देने वाला है अर्थात बढ़ी हाँ जिसे आप कारपेंटर भी कहते हो और हाँ? वो नाग तो है नहीं बड़े तो नाक के बहुत से अर्थ हैं नाक का है काल समय जो छन-छन अटपट चलता बढ़ता चला जाता है आजीवती है वो लपट लपट के चलता है आजीवती हमारे ऋषि है सुनाशी सात दिनों में महाराज परीक्षित को ढस लेना है वे मर जाएंगे परीक्षित कहते हैं जो इम्तहान हो दे रहा है जिसकी परीक्षा हो रही है और जिसे परीक्षित होना है पास होना है जिसको और हम सब कह हैं हम सब तो है। भी तो परीक्षित हैं समय हमारी भी परीक्षा ले रहा है और सात दिन ही है जिसमें हम सबको मरना है क्योंकि तो आठवां दिन ही नहीं होता है सोम मंगल बुध, बृहस्पति शुक्र शनि और रवि इनमें से किसी दिन में हम से हर के जब भी बारी आएगी तब तो जाएगा कहानी हमारी है शुक्र तोता तोते की तरह सोलह बरस भागवत को रटो तो जब नग्न सत्य अर्थात जिसमें कोई धर्म का आवरण नहीं है ऐसा नंगा सच जो प्रकट होता है उसे ही कहते हैं सुखदेव और विवेक यदि सुखदेव हो जाए तो जीव धन्य हो जाए सारे पात्र हमने ये लीला कथाएं ये पूरी मनोरंजन की कहानी शिक्षा में बच्चों को अनंत था नित्य सत्य देने के लिए हमने इतिहास को लीला ग्रंथों में लीला कथाओं में बदलकर ढालकर उनको उनके सर्वांग स्वरूप पढ़ाए हैं और उन्हें संदेह रहित किया है यही इन लीला महाकाव्यों के रहस्य है एक और ये विशुद्ध इतिहास है ऐतिहासिक घटनाक्रम है और दूसरी ओर घटघटवासी राम और कृष्ण की कथा है अर्थात हर घट की कहानी है हम सबकी कहानी है हर युग की कहानी है प्रत्येक की कहानी है आधुनिक विद्वानों को समझ में नहीं आया तो वो उल्टी सीधी बातें करने लगे मेरी कहानी सुखदेव अर्थात मेरा नंगा विवेक यदि सत्य बन गया है तो वही सुना सकता है मुझे और वो सुखदीव जी महाराज जहां कथा में महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं कि श्री कृष्ण मथुरा भी सुशोभित हुए हैं और महाराज उग्र के वानाप्रस की तैयारियां शुरू हो गई है राजस्वी का आरंभ हो गया है आपने अक्सर देखा टीवी सीरियलों में दिखाते हैं सब राजा युद्ध तो करते हैं लड़ाई करते हैं क्योंकि श्रेष्ठा की बात है जबकि सब मूर्खता की बात है राजमाने ज्योति राजमानी प्रथम ऋषि में पढ़ा के आए हैं आपको राजंतम अधम गोपान रूप से वर्धमान शे गणी ज्योति शूर्य उत्पन्न करना कि मैं आत्मा की ज्योतियों को उत्पन्न करने चला तो आज मैं गृहस्थ के धर्म से उपरा होता हुआ वन प्रस धर्म को धारण करता हूं राजस्व यज्ञ करता हूं सभी राजाओं के पास सूचनाएं गई है हैं कि महाराज उसे राजस्व यज्ञ को जा रहे हैं युद्ध होते थे ऐसी बात नहीं मान लीजिए एक राजा है जिसने संकल्प ले रखा था कि वो युद्ध में इसको पराश करेगा इससे बदला लेगा अब ये तो वानाप्रोस को जा रहा है ये तो शस्त्र उतार रहा है अब वो कैसे मिलेगा तो उसकी संकल्प और प्रतिज्ञा का क्या होगा अगर इसने राजस्व यज्ञ करके इसने वानाप्रोस ले लिया तो वो संकल्प लिए हुए राजा तो जीते जी मर गया क्योंकि फिर इसको छूना भी पाप है लड़ूंगा कैसे इससे मर्यादा है असुर भी मानेगा सुर भी मानेगा और आज हम हैं क्या न घर की मर्यादा मानते न और कोई मर्यादा मानते पिता पुत्र की नहीं है अब तो लेकिन असुर में भी मर्यादा है अब हम पता तो नहीं क्या बन गए हमें रहे है कि हम बन गए हैं हम शर्मिंदा भी नहीं है हमें लज्जा भी नहीं लगती है तो ऐसा कोई भी राजा जिसने संकल्प ले रखा हो तो महाराज उंद्रसेन के विपरीत कोई ऐसा राजा ही नहीं है कि जो उनसे बदला लेना चाहेगा क्योंकि उन्होंने केवल एक धर्म साम्राज्य की स्थापना की उन्होंने कभी पड़ोसी राजाओं से युद्ध भी नहीं किया उन्होंने अपने आप को जनता का एक धर्म पूर्वक सेवक माना राज माने ज्योति राज माने गाइड एक पथ प्रदर्शक माना उन्होंने अपने आप तुम को तुमसे लड़ने कौन आएगा सूचनाएं ऋषियों के पास गई हैं राजाओं के पास गई हैं कि महाराज उग्रसेन वानापुरस धर्म को प्राप्त होने वाले हैं आप में से आप सभी साधुवाद के लिए आशीर्वाद के लिए पधारें हमारे उत्सव की शोभा बने तथा जिसके जो लेन देन हो वो भी अपने निपटा लें ऐसा नहीं कि एक राजा ही राजस्व यज्ञ करता था प्रत्येक व्यक्ति वो जो गृहस्थ है वो समय के साथ नियम पूर्वक वाना धर्म को प्राप्त होता था राजस्व यज्ञ करता था आज आप जीवन की पाठशाला के छात्र के से आगे बढ़कर चपरासी बन गए हैं तो चपरासी कॉलेज छोड़े ना छोड़ेगा क्लासरूम भी नहीं छोड़ेगा तो नहीं छोड़ते तो छात्र होते तो जीवन पाठशाला की पाठ्य पुस्तक पढ़ते और पास होकर अगली क्लास में आते दीवाओं से चिपक के रह जाते दीमकों की तरह। क्या ये मनुष्य की होनी होगी क्या ये मनुष्य होंगे आज महाराज ने पूछना की है कि भे राजस्वी करेंगे वे ज्योतियों की राह चलेंगे और अब वो पितृण से ऊण होना चाहते हैं वे राजस्वी यज्ञ करते हैं पितृण से केवल माता पिता की सेवा करके कोई ऊण नहीं हो सकता कोई नहीं हो सकता क्योंकि पितृ तो सचराचर है तुमको बनाने में माता और पिता दो पात्रों की भांति प्रयोग हुए लिमित पात्र बने आत्मा हलवाई था जिसने बनाया तुझे ब्रह्म ज्वाला यज्ञ की ज्वाला थी जिसमें यज्ञ होकर अन्न ने शिशु का रूप पाया तुझे घर मिला और तुझे बनाने में क्षिपि जल पार्थ गगन समीप ये सारे लगे ग्रहों और नक्षत्रों की कृपा लगी उनके तेज लगी, वनस्पतियों के रस लगे गौ माता के थलों का दूध लगा हवाएं लगी धूप लगी किरणें लगी हां ऋषियों के आशीर्वाद लगे और तुमने रुक पाया तो ये सारे तेरे पितर नहीं हैं क्या मुझे बताओ कि खाली मम्मी पापा ही पितर हो गए हैं ऋण की बात करते हो हर जगह आप ढोल ढकोसला और ड्रामा करते पित्रृण होता है जब तुम राणा क्रस्ती होकर इन पेड़ों की पौड़ों की सचराचर की जीव मात्र की सेवा करते क्योंकि ये सब का ऋण है तुम्हारे ऊपर हर सांस तुम ऋणी हो कर्जदार हो तुम पित्र ऋण क्या उतार पाओगे जिंदगी शुरू कर दी आपने जो तो देव की युगों में मैं कहीं देखता नहीं पितऋण का ये कभी अर्थ नहीं होता है आज राजा पित ऋण उतारने जा रहे हैं वहीं प्रस्ती होंगे बड़े उत्सव के साथ जरा सं चाहते थे कि वो जाकर के युद्ध के का आह्वान करें तो सभी राजाओं ने उन्हें समझाया कि आप ऐसा करके अपने समझी के साथ युद्ध करके आप अनर्थ कर डालेंगे राजन इनको जाने दीजिए आपका क्रोध और आवेश तो कृष्ण के प्रति है फिर आप उन पर आक्रमण करना तो अपने राजाओं के द्वारा समझाए जाने पर समझाए बुझाए जाने पर जरा सं जाते हैं और वो बहिष्कार कर देते हैं उनके इस यज्ञ का यह कि वो राजस्वी यज्ञेंगे कि अवेरणा नहीं वहीं जाएंगे ही नहीं अभी नहीं आते हैं केवल अस्थि और प्राप्ति ही आती है उनकी बेटियाँ जो मामियाँ हैं भगवान श्री कृष्ण की और बहुव है महानी से कंस की पत्नियाँ हैं से यज्ञ का समापन होता है और महाराज उग्र से बारह वर्ष का वाण और एक वर्ष का ज्ञातवास लेकर वन को चल देते हैं कल का सम्राट आज अकंचन होकर जंगल में जा रहा है अब उससे चराचर का सेवक होगा आप कितनी जन्म कर रहेगी ना और माया कैसे छूट सकती है प्राण छूट सकते हैं घर कैसे छूट सकता है ये झूठ ये तथा कथित ना रिश्ते थोड़े ना छूट सकते हैं जन्म बदले के बदले आ आशक्ति थोड़े ना बदल सकते वो तो मर के भी नहीं छूटेगी और छूटती है क्या मरते ही बाहर ही तोड़ ही करा देते हैं हम आपके एक जन्म की शूरता के एक दिन और जोड़ो कपाल क्रिया करके छुड़ाते हैं कि चल भाई अब दसवा तो इसके शरीर में कर ले हा? अब भूज ले और जा लेकिन जाकर थोड़े ना फिर आते हैं स्वामी जी सपने में देख रहा है। अरे हमने कहा जिसने जीते जी नहीं छोड़ा वो मर के छोड़ेगा क्या अब न छोड़ता वो बोले तो क्या करें भागवत कथा रखाते हैं बोले अब पता नहीं इससे छुटकारा मिला भी नहीं अच्छा गया कराया है मैंने कहा वो भी कराया बल्कि सब परेशान है मर के भी जाता नहीं है और यहां राजा है कि जीते जी सारा राजपाठ छोड़कर और एक आत्मा की मुस्कुराहट लिए कल का सम्राट राजकी बना जा रहा है ये पूर्वज थी उनके आप वंशज है उनके यानी वो कितना आपको दर्द करते होंगे आप तो लज्जित होते तो नहीं है आप पर तो असर भी नहीं होता है क्या बात है कमान तो जा रहे है। सारी प्रजा रो रही है और धन्य हो रही है कैसा धर्मात्मा राजा हमें मिला हम प्रजा बने उसके राज परिवार सभी लोग अपने को धन्य मान रहे हैं कि कोई कहता ही हो गया ये तो सचमुच करके दिखा रहे हैं न चेहरे पे शिकल है न की बात है ज्योतियों का वास है वो आत्मा की राह जा रहे हैं उत्तरा की राय को यात्री है पथिक है उसे क्या काल भी रोक पाएगा उसे कोई नहीं बांध पाएगा और जो रुक बनी है वो तो काल का भोजन है मेढक को जब सांप पकड़ लेता है सांप बिस्तर है जहरीला है जानते हो ना सांप के विष होता है लेकिन वो विष सांप के जब तक मुंह में रहता है उसका अमृत होता है क्योंकि सांप किसी भी जीव को पकड़ ले तो उससे छुड़ा के चला जाएगा सांप पकड़ नहीं पाएगा तगड़ा नहीं होता तो पकड़ते ही थोड़ा सा विष उसके बदन में डालता है तो उसके अंग शिथिल हो जाते हैं अगर ये विष ना हो तो सांप शिकार को निगलना होता है बांध तो होते नहीं खा तो सकते नहीं उसे। तो विष ना हो तो भूखा मर जाए और तुम्हारी आसक्तियां सांप के मुंह के विष से भी कहीं विषहरी है अमृत नहीं थे क्योंकि तो यह आसियां ही तो थी जिसने तुमसे तुम्हारी मनुष्यता छीन ली और तुम्हें मनुष्य की उम्मीद में असुर बना के पिशाच बना के खड़ा कर दिया और आज भी भूख तृतियों की है ऋषयों की है ना कि पेट की है पेट आज भी वही भरता है कुत्ते से चिड़िया से लेकर सबका पास बुद्धि ज्ञान की विशेषता नहीं है आपके जैसे लेकिन फिर भी उसके पास जो विषय उसके लिए अमृत है और वो विषय जो तुम्हारे पास विश्व से भी बुरा विषय उन्हें तुम अमृत बनाया करे विष्व से डरते हो कि सांप ना काट ले और बड़ा भाई है विष्के पीछे खाली या अक्षर और लगाओ तो क्या मना विषया सत्य हो जीते हो विषय से दोस्ती करते हो और विष से डरते हो जो महाविष है, वो तो विष है और वही तो तुमसे पाप कराता है वही तो तुम्हें कपट के रास्ते पर ले जाता है वही तो तुम्हें एक निर्लज जीवन जीने की ओर प्रेरित करता है विष से डरते हो और विषय से दोस्ती करते हो किसान का विष अमृत है उसका ना हो तो वो कोई पेट भर भारी नहीं सकता तो वो जो विषयों से निपट गया है उसने तो जीवन को विष दे दिया है अब वो कहां जाएगा वो मरने के बाद भी गया के बाद भी गया कि नहीं गया बोलो पता नहीं जी यही तो प्रेत वही नहीं दूंगा <laughs> ये पूज्य पिताजी हैं ये पूज्य माताश्री हैं, है आ, सारा घर घबराता है क्योंकि तो जो जीते जी आ रहा पाया वो मर के क्या पाएगा कैसी बात है और महाराज उग्रसेन सेन है ये कि वो बाना रहे हैं कल का सम्राट कल देख लेना गरीबों की सेवा में अकिंचन बने सबकी झोंपियों में घूम रहा होगा जंगल के हर जीव जंतु का वो दोस्त बन गया होगा पीढ़ों को वो एक नया जीवन दे रहा होगा आने वाली पीढ़ियों का वो राजा अब सहज गांव के बच्चों का सत्संग बन गया होगा तू तो घर से भी नहीं निकला तू तो घर से भी नहीं निकला तू तो एक विषय नहीं छोड़ पाया है। और वो पूर्वज है और तू रंझ है उनका और प्रतीक गृहस्थ ऐसा करता था प्रतीक गृहस्थ ऐसा करता था क्योंकि जीवन एक यात्रा है ये तो पड़ाव था इसे पढ़ना था और चलना था तुमने कहा कि पड़ाव ही सब कुछ है यही जीवन है कैसी सत्संग कर पाएंगे हम लोग मौत धमकियां दे रही है, अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं दिशा अब भी नहीं चाहते हैं क्योंकि फिर वो हमारी तथा कथित मनोरंजनशाला का क्या होगा वो कपट झूठ का क्या होगा हमारी ईवो रोड़ बंद का क्या होगा हमारे नाटक और ड्रामों का क्या होगा हम बोर नहीं जाएंगे जंगल जाएंगे तो और वो रूप थे जब जनपद जितने से कहीं सुंदर वन प्रदेश होते थे वन उपस्थियों के आश्रम गांव गांव में बच्चों को पढ़ाते थे आदिवासियों के बच्चे भी वहां पढ़ने आते थे उनको भी वो सुशिक्षित करके जीवन की अमृत राह देते थे वो अपने लिए नहीं वो तो माली बनके के जीते थे पेड़ पौधे लगाते थे हाँ समाज को संस्कृति को सुसंस्कृत करते थे उन्हें राह देते थे घर के लोगों को भी लगा कि वो तो आएंगे नहीं उनके पुत्र पौतराधी परिवार सहित बैलगाड़ियों पर घोड़ों पर लदे जंगल को आते थे और तड़प उठते थे उनके लिए बिलक जाते थे कुछ दिन वहां रहते थे वानाप्रस्थ में उनके सत्संग करते थे और फिर रोते हुए लौट जाते थे वानाप्रस्ती कभी लौट घर नहीं आते थे आज आप कहते हैं स्वामी जी एक वृद्धा आश्रम बनना चाहिए आप नहीं जानते मत कह आप कहते हो स्वामी जी कड़वा बोलते हैं लेकिन मैं अपने में कितना लज्जित हो जाता हूं मैं आपको बता नहीं सकता कितनी घटिया जिंदगी जिए थी कि बुढ़ापे तक इन्हें आत्मा का याद नहीं आया कि ब्रह्मदंड आत्मदंड ही हमारा लाठी ऐसा आ रहा है ये आज तक नहीं जान पाया अरे अगला जन्म क्या जिएगा ये तो जीते जी मर गया है आज भी यह आशीर्य बाहर ढूंढ रहा है इसने इतनी सड़ी हुई घटिया निकृष्ट जिंदगी जी है इसने और ये अपने को धर्मात्मा मानता रहा है क्या हो गया आज के समाज को आज की संस्कृति हो? और ये शर्मिंदा नहीं है अपनी नपुंसक जिंदगी पर वो तरकते थे कि दो दिन के लिए ही चले वो कहने नहीं अब हम वर्णा बजती है हम एक गाने परिवार के नहीं है हम तो सचराचर के हैं आत्मा की भांति हमें पिता की राह जाना है वो एक आत्मा गटगर वासी सब में व्यापता हुआ किसी एक का नहीं सचराचर का है हमें तो उनकी राह जाना है हमें तो आत्मा को पाना है क्योंकि अगला जन्म भी यही होगा तो आत्मा की ही दया कृपा से होगा कोई मम्मी पापा हमें फिर तो न बना पाएंगे तो हम ये भूल कैसे कर सकते हैं हम ये अपराध कैसे कर सकते हैं हम तो अब सचराचर के रहेंगे जी मत के रहेंगे हम वाना प्रस्थी होंगे वाना पुरस्कार सबका हो कि जीना ये नहीं कभी वो गुरु के यहां से चार गीत सुनिया एक श्लोक पढ़े है कल गुरु मंत्र लिया है अब क्या खुद गुरु जी बन के मोहल्ले भर का चेला बनाए दे <laughs> ऐसा नहीं होता था ध्यान की राह बड़ी निम्रता की राह है हमारे ऋषि तो सचराचर की पैर की धूल को माथे का तिलक चंदन मानते हैं ऐसी नहीं कहते सीए राम सब से जानी ये मानते ही कि सब में सीए राम है तो किसको चेना बनाएंगे किससे कहेंगे कि तू तो झुक जा जाओ बड़ा हो जाता हूं वो तो, तो पुराने मात्र की चरण को माथे से लगेंगे गुरुदंड तो राम का दंड है हिरण्यकश्यप की बात है कोई गुरु मानी ये उसका भाव है हमें तो सब में एक नारायण देखता एक ग्रंथ द्वितीय नाश्ती ये सनातन धर्म है वह संप्रदायों की कहानियां हैं जहां से आप पी एच करके गुरु मंत्र लेके चले आते हैं उस मंत्र में जिसने तुम्हें अभी जीने की कला नहीं दी तुम्हारे विचार नहीं बदले मर के कौन सा वो मंत्र तुम्हें मोक्ष दे जाएगा एक और धोखा तुमने स्वर्ण को दे डाला का अर्थ है मंत्रणा सलाह लेना उसकी राह जाना उनका कहना मानना उनके आदेश में जीना वो तो मारे तो फुर्सती कहां गृहस्थी तो छोड़ नहीं पाए माना प्रस्तृति तो हुए नहीं तो दोबारा वहां पहुंचोगे कैसे गुरुकुल में गुरु धारण करता है बालक क्योंकि पंद्रह बरस रहेगा उनसे भी शीक्षा दीक्षा सब कुछ लेगा जब तक उनके प्रति अर्पित नहीं होगा ज्ञान को सहज स्वीकारेगा कैसे तो वहां गुरु बनने की बात है लेकिन जैसे ही वो गुरुकुल से बाहर जाने लगेगा ऋषि उसको अंतिम दीक्षा में कहेंगे कि आज से मैंने तुझे शिष्यत्व से मुक्त किया न तेरा गुरु और न तू मेरा तू मुक्त है गुरु ऋण से भी मुक्त है अब आत्मा ही तेरा गुरु है दिया ज्ञान ही तेरा गुरु है उसी के सहारे आत्मा को ईश्वर और गुरु मानता हुआ जाकर अपने धर्म को धारण करना वो ज्ञान जो मैंने तुझे गुरु कुल में दिया है वानाप्रस में आएगा दीक्षित होगा हम दीक्षा देंगे तो गुरु नहीं बनेंगे उसको राह देंगे वानाप्रस धर्म की क्योंकि देने का काम बहुत थोड़ा है पहले ही बचपन में ही गुरुकुल में वहां से दीक्षित होकर आयाप्ल हो गए फिर जब हम वना प्लस धर्म को अज्ञातवास को पूरा करेंगे तब वो अश्वेध यज्ञ करेंगे यहां फिर कोई लड़ाई नहीं होगी आमाने रहित स्वाने मृत्यु स्व शावस, शाव, शब उसी से बना है ना अश्वमेध मृत्यु से रह अर्थात अमर आत्मा में मेघ करेंगे से होंगे जीतिया में वास होगा वह अगली है। अगला पड़ाव ढूंढेंगे जीवन तो एक यात्रा है न खून रुका न सनस रुकी सब यात्रा कर रहे हैं धड़कनी यात्रा कर रही है तो जब मेरी शरीर का एक एक कोष यात्री है मैं रुक कैसे सकता हूं गर्भस्थ शिशु भी यात्रा करता है घूमता रहता है रुक गया तो मुर्गा पैदा होगा स्टिल बर्थ होगी और मैं हूं एक ही जगह टिक के बैठ गया हूं क्या जीते जी सुनो मर गया हूं तभी तो एक जगह टिक के गया हूं न सासें टिकी हैं न धड़कने टिकी हैं ये रुक गई तो भी जीवन का समापन हो जाएगा और मैंने जीते जी मौत को स्वीकारा है भी तो एक ही जगह टिक गया हूं कोई सत्संग मुझे धो नहीं पाता है आगे बढ़ने की चेष्टा नहीं कर पाता क्यों मैं पूछूं अपने आप से फिर तो गंध जीता हूं खाली युवक जी रहा हूं मेरे यशगान हो जाए मेरी कुछ प्रतिष्ठा हो जाए बहुत से लोग मुझे मानने लगे हाँ तो मेरे घर ग्राह जाए अरे ये क्यों सोच रहा है कल तू भी नहीं होगा सोच भी नहीं होगी तुझे चाहने वाले भी नहीं होंगे ये, ये तो क्षण गंभुर है लेकिन मैं सोचना चाहता हूं और वो सम्राट है वो आसक्तियों के दलदल में फंसा नहीं वो मानसरोवर के हंस की तरह उड़ता हुआ पार निकल गया है और मैं हूं कि इस दलदल को कभी छोड़ ही नहीं पाया, नहीं पाया।, नहीं पाया। भ्रस्ती हो रहे हैं सारे राजा उनको साधुवाद दे रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं उन पर पीछे अनुसरण करते हुए कि जा रहे हो सम्राट मित्र तुम सचमुच एक तपस्वी थे राज कार्य में भी तुमने आसक्तियों को कोई स्थान नहीं दिया तभी ये क्षण मोड़ के जा रहे हो हम भी संकल्प लेते हैं कल तेरे राज को तो जाना है तो ही सत्य की शोभाओं का स्वामी है तो ही अधिकारी है गलत भी नहीं झपकी और सारा ईश्वर छोड़ के चल दिया तो तेरा तो समझ संग हम सत्संगी हो रहे हैं ये स्वयं को धन्य मान रहे हैं और इस प्रकार वो राजा हमारा जो कल का सम्राट है महाराज उग्रसेन आज हो गया है मथुरा ने महाराज उग्रसेन को धन्य होते हुए अशुपूरित नेत्रों से जहां विदा किया है वहां कृष्ण की जय जयकार से उनके चिरे खिल उठे हैं और आज कंस को मारने वाला अश्वथ को समाप्त करने वाला वे सूर्य उनका सम्राट हो गया है विधन्य है आज उन्हें दो वो अमृत प्रसाद मिले हैं एक जाते सम्राट का एक प्रकट होते सम्राट का विधन्य हो गए और इस प्रकार कृष्ण मथुरा ही सुशोभित हुए हैं लेकिन कृष्ण ने सारी व्यवस्थाओं को बदल कर रख दिया है कांस ने जो कर प्रणाली लगाई है उसके असुर जाते हैं जाकर जगह जगह से टैक्स वसूल के लाते हैं हाँ कर लेते हैं राजा के लिए खेतों से खलिहानों से गौशालाओं से सब से जो लेते हैं हाँ, व्यवसायियों से सबसे जो टैक्स लेते हैं कृष्ण आते ही वो सारी प्रणाली समाप्त करती है कृष्ण ने वे व्यास से कहा है और सभी ऋषियों को बुलाया है एक सत्संग का आत्मतीर्थ मथुआ बन गया है जो कभी कंस की पिशाच नगरी था कृष्ण तो कहा है कि किसी भी व्यक्ति से किसी प्रकार का कर लेने का हमें तब तक कोई नैतिक अधिकार नहीं जब तक हमने उसको इसके लिए सुशिक्षित नहीं किया है इसलिए जो सारी व्यवस्थाएं आज समाप्त होते हैं और ध्वस्त हो गई प्रणालियों को जो अतीत के युगों की से है भारत संस्कृति की भारत जाति की है उन्हें पुनः पुनर्जीवित किया जाए और कृष्ण के आदेश पर ही इतिहास की की के अतीत की घटना त्रेता योगी भगवान राम की गुरुकुल शिक्षा में लीला ग्रंथों के रूप में आई और जब स्वयं वासुदेव नहीं रहे तो वेद व्यास ने अपने आराध्य को भी लीला ग्रंथों का नायक बनाया उपरांत रहे आज आपको उस हरीक्षण हम दिखाना चाहेंगे जो सत्य घटना है उन्होंने कहा कि हमें जब तक हम समाज को सुशिक्षित नहीं करते उसे जबरन कर लेना टैक्स वसूलना कोई धर्म नहीं ये तो गुंडा तंत्र है ट करें उनमें राष्ट्रीयता की भावना लाए वे अपनी जिम्मेदारी समझे और धर्म पूर्वक में तो उन्होंने कर का नाम बदलकर दान कर दिया है क्या कर दिया है टैक्सी ये भी है स्वैच्छिक है वो जबरिया है ये दान शब्द भी कृष्ण का ही दिया हुआ है हमारी संस्कृति गुरुकुल शिक्षाओं को को दोबारा से सहेजा कृष्ण ने कि बच्चों को सुशिक्षित करें जीवन की राह दिखाएं, वेदों का अमृत उन तक लाए और वेद व्यास से कहा कि वेदों का पुनर्संकलन एक भारी प्रलय के तो ब्रह्म वेद और वेद की संस्कृति लुप्त हो गई थी आ, ये जो वेद हम आपको सुना रहे हैं ये श्री कृष्ण के द्वारा ही संकलित कराए गए थे और वेद व्यास ने किए थे जिसकी जिसको उन्होंने स्वयं रूबा में कहना है वेद व्यास कहते हैं अपनी है, कि वेद वेद की